निर्विकारो निराज मजना देहो छ्य सदृ तो रविजी आज चलेगा श्लोक संख्या पच्चीस इसका श्लोक का व्याख्यान हो गया था आज टीका में देखेंगे श्लोक में कहते हैं निर्विकार निराकार निरवध्य हम अव्यय इतने सारे अर्थात ये सब स्वभाव वाला है तो निर्विकार निराकार कहने से कोई निर्विकारत्व तो, निराकारत्व तो इस प्रकार के धर्म नहीं है तो जैसे कहेंगे गुणी है तो उसमें गुण रहेगा धनी है उसमें धन रहेगा इस प्रकार की यहाँ निर्विकारत्व तो ये कोई गुण नहीं है वो उसका स्वभाव ही है इस प्रकार ठीक है हमें इसका व्याख्यान देते है और श्लोक में द्वितीय पद में कहा गया निरव्यो अहम् अव्यय अहम् शब्द तो का कहते हैं अहम् अहम् शब्द प्रत्यालम्बन है प्रत्येगात्मा ये तो कितने बार आ गया तो अहम शब्द प्रत्यालम्बन इसमें दो पद है इसका अंदर में क्या क्या पद हो जाएगा अहम् शब्द आलम्बन अहम् अहम प्रत्यवल्बन अहम ये जो शब्द है वो शब्द का आलम्बन और अहम इस पीछे का जो प्रत्यय है उसका भी आलम्बन वो हो गया प्रत्यय आत्मा निर्विकारो जैसे कहते हैं घट एक शब्द है तो घटो शब्द के लिए से घट एक शब्द इसका आलम्बन आलम्बन अर्था क्या पदार्थ होने से घटो शब्द व्यवहार किया कहते कंबू ग्रीवादीमान पदार्थ वो पदार्था तो जो वाच्यार्थ होता है वो शब्द का आलम्बन हो जाता है और शब्द विषय को जो प्रत्यय होता है शब्द सुनने से जो प्रत्यय होता है और फटो ऐसा एक पदार्थ नहीं रहेगा तो हमको प्रत्यय नहीं होगा जैसे कहें बंध्यापुत्र तो कहेंगे हाँ शब्द तो कान में आ गया तो ये शब्द तो कान में आ गया किंतु उसका प्रत्यय किसी विषय का भी प्रत्यय होगा तो कहीं कुछ नहीं होगा कहेंगे शब्द का विषय क्या है आप शब्द प्रयोग कर दिए शब्द का कोई विषय भी नहीं है तो इस प्रकार की नहीं है यहाँ शब्द का विषय भी है और मतलब तद तो ज्ञान भी होता है शब्द तो से न इसलिए अहम प्रत्येक वास्तविक भ्रमाकार क्यूँकी अगर प्रत्येक आत्मा लिया तब तो फिर लेना पड़ेगा इसका लक्ष्यार्थ और भी ब्रह्माकार ब्रमाकार निर्विकार ये जो प्रत्येगात्मा हो गया वो निर्विकार हो अस्मिन में निर्विकार हूँ निर्विकार में समास है निर्विकार हो अहम तो अहम निर्विकार हो गया तो निर्विकार तो में फिर कैसा समासो कहेंगे अगर निर्गता कहेंगे तो फिर विकारो एक होगा निर्गता भिकारा ये निर्गता भिकारा कार कौन है कि जन्मादय जन्म आदि जायते आगे परिणाम ये छे हो गए बिकार निर्गता विकारा जन्मादयो यस्माद् जन्मादयों में कैसा समस्त कहेंगे आदि ये ये ये जन्माद जन्म नपुंसक लिंग में चलता है इसलिए जन्म आदि ये आदि में सु कहा जाएगा जन्म आदि ये समोर नपुंस का यश्मा स तथा विध तथा विध ये निर्विकार का विकार दिखाए मतलब विग्रह दिखाए स स तथा तेषा देह धर्मवादी भाव तो प्रत्येगात्मा मैं हूँ मेरे में कोई विकार नहीं है क्यों कहते हैं तेसा देह धर्म तकाराण विकार सब देह का ही धर्म होते हैं त्र हेतु है विकार देह का सब धर्म होते हैं हम निर्विकार गए तो क्यों हो गए हम निर्विकार कहते हैं तत्र हेतु अर्थात तो हम निर्विकार क्यों है उसमें हेतु कहते निराकार निरा अर्थात तो देहादी आकार रहित तो. तो जो देहादी आकार वाला होगा वो निराकार होगा नहीं होगा तो निराकार कहने का अर्थ की देह ही नहीं इसका तो देहादि आकार रहित तो. तो वास्तविक अर्थात तो हमारा वास्तव स्वरूप को वही है कि देहादी आकार वाला हम नहीं है तो ये देह ही हमारा नहीं है तो फिर देह भी आकार अतएव क्योंकि कोई विकार नहीं है शरीर भी नहीं है देह भी नहीं है हमारा निरवध्य अवध्य दोष ये दोष शरीर का ही होंगे या तो स्थूल शरीर में दोष होगा नहीं तो सूक्ष्म शरीर नहीं तो कारण शरीर अज्ञान दोष अवध्य का अर्थ दोष निरवध्य निर्दोष अतएव तो निरवज्य फूल शरीर में दोष होता है बात पितादि जन्य आध्यात्मिक आदि तापत्रय तापत्र बात पिता इससे जन्य होगा आध्यात्मिक था। तापत्रय आध्यात्मिक तापत्रय शरीर में होने वाला आध्यात्मिक आदि शरीर में शरीर शरी को अध्यात्म आ जाएगा तो आध्यात्मिक आदि अथा फूल शरीर में होने वाला ताप ये आध्यात्मिकादि दे देने से तीनों किंतु उसमें से बात पितादी जन्य कहने से वो तो केवल शरीर में होगा वो आध्यात्मिक हो जाएगा किंतु खाली दोष कहने से इतना नहीं कहते बाकी अन्य भी दोष आ जाएगा कैसे कहते हैं पिता ये तो शरीर में होगा बाकी ये जो अधिभूत होते है ग्रह नक्षत्र इत्यादि होते हैं तो उनके चलते भी कभी कुछ हो जाता है वो अधिभूत अधिदैव देवताओं के चलते भी कुछ हो जाता है देवताओं के चलते अर्थात देवताओं का जैसे पूजन करना चाहिए जैसे जो सो विधान कहा गया है हम जिसके लिए अर्थात अधिकारी है वो हमको करना पड़ेगा हम कहेंगे नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे वो नहीं होगा उससे फिर निषिद्ध मतलब विहित का उल्लंघन कर जाने से वो पाप होता है निषिद्ध कर्म कर देने से भी पाप होता है उससे हानि होती है हमको पता नहीं चलता हमको ऐसे हानि हुई ये किस कर्म का फल हुआ तो कभी कोई कठिनाई हो जाती है जो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ घटता है तो फिर बाद में हम सोचते हैं हम तो ऐसा कुछ नहीं किया ऐसा क्यों घट गया वो उसका दोष है हमको ऐसा कर दिया तो उसका दोष नहीं है तो अपना कर्म फलन हमको पता नहीं चलता तो बात पितादी जन्य आध्यात्मिक आदि आदि कह देने से बाकी आदि भौतिक आदि दैविक ये सब से भी हमको पीड़ा होता है क्योंकि सारे जो हमको दुख होता है उसका कारण हमारा कर्म ही है ऐसा नहीं कि हमारा कर्म नहीं और बाहर में कोई हमको दोष दे देगा तो यहाँ क्या कहते क्योंकि हम निराकार है हमारा शरीर ही नहीं है तो हमसे कर्म कभी हुआ ही नहीं और कर्म नहीं हुआ तो फिर कर्म के चलते हमको ये सब दुख कहां से आएगा बात पिताधि जन्य आदि आध्यात्मिकाधि तापत्रित तो। ये बहुत लंबा शब्द दे दिया बात पिता आध्यात्मिका रहित तो। इतना बड़ा शब्द हो गया तो कैसे लेंगे समास इति बात तो पीते आगे तो तो बात तो पीते दो वचन हो गया नपुंसक हो गया आदि आदि क्या लिंग है रुंसकलिंग में द्विवचन में क्या होगा आदि नभुसिंग में बारी का द्विवचन में क्या बनता है बारी बारी रस्व दीर्घ कहाँ है उसमें दिव, तो उच्चारण इसी, इसी प्रकार के रे बारी इसी प्रकार की हो जाएगा बातो आदिनी आदिनी बातो पित आदिनी ऐसे हो जाएगा तो कहाँ तक तो पहुँच जायेंगे आदि पिता आदि आगे तस्मात जन्य उस उससे जन्य हुआ पंचमी हो जाएगा हो गया बात पितादिजन्य हाँ ठीक है अभी आप हाँ ठीक है होगा तेजी जन्य हो जाएगा तो आगे कर्मधारय धार हो जाएगा आध्यात्मिक आदि आदि के साथ बहुबरी हो जाएगा आध्यात्मिक आदि आगे कर्मधार तापत्र वहां तापान त्रय तापत्र सृष्टि है तस्मात रहित जब रहित निर्गत इस प्रकार के शब्द कहेंगे तो पंचमी कहेंगे आध्यात्मिक जो है वो वाता पिता से होता है शरीर में जो होता है वाता पिता ये सब दोष आध्यात्मिक और आध, आधी दैविक आधी भौतिक ये सब जो भोगना पड़ता है तापो भोगना पड़ता है ये अंतिम में क्या करवाएंगे शरीर का कुछ हानि कर देंगे जैसे अधिभूत तो हो गया और जा रहे थे सर्प का दंशन हो गया नहीं तो कोई हिंसा प्राणी कुछ शरीर को आघात कर दिया तो ये सब अंतिम में क्या किया कहते शरीर का कुछ हानि कर दिया तो उसे वाद बातो पिताजन्य क्या होगा वहाँ जो देवता लोग हानि करेंगे आ, क्या करेंगे मतलब देवता लोग हानि करेंगे कुछ कर्म दुष्कर्म अगर है तो तो क्या करेंगे कुछ रोग आएगा शरीर में तो ये रोग कैसे आएगा अगर सूल शरीर में आया तो जब कोई विक्षेप चित्त में आएगा देवता लोग करेंगे चित्त में विक्षेप भी करवा देंगे तो वो तो वाता नहीं होगा और स्थल शरीर में अधिक परिमाण में बातो पिताजन् और कभी हो भी सकता है कि तो रोग जो कराएंगे बातोपित्त को अर्थात तो असम करा करके रोग करवाएंगे तो वो भी हो जाएगा कि वाता पिता करने से आध्यात्मिक ही लिया जाएगा वाता पिताजन्दिदिक कभी बातोपित्त को अर्थात तो विषम करवा करके शरीर में रोग जन्म करवाएंगे तो वो भी हो सकता है और ऐसा विचार तो से बात पिता जी का जो विषमता हो जाना वो तो वही देवता लोग करेंगे ना क्योंकि शरीर में भी हर अंग में उसका अभिमानी देवता है <melodhanil cat Einstein> तो कौन करवाएगा वही देवता, ना। ना। देवता ही करवा देंगे क्यों करवा देंगे कर्म ऐसा है तीनों को अलग अलग ही ना वो तो तीन निमित्त से आता है तीन निमित्त से आता है तो बात पिता जो होगा अर्थात तो, वो पिता जन्य आध्यात्मिक कहना तो कभी देवता कोई हानि करवाए और बात पिता को विषम करवाए तभी तो आदि भौतिक के कारण बात पिता का विषम हो गया इस प्रकार हो सकता है कभी आदि भौतिक चलते जैसे कहते ना ये मच्छर काटा और से वायरल प्यो हुआ कहेंगे तो ये भूत से हुआ तो अधिभूत होकर के बात पिता ये विषम हो गया तो विषम हो करके फिर अभी ताप हुआ शरीर में तो हो सकते है तो इसलिए सबको मिला दिया वाता पिता आदि जन्य कह दिए आध्यात्मिक आदि कह दिया सबको सब मिला जन कह दिए मतलब यहाँ तात्पर्य हुआ कि ये सब शरीर में ही होने वाले है और बहन नहीं रहने से ये ये अर्थात यह दोष भी हमने नहीं है अतएव अव्यय अदि रहता इत है क्योंकि शरीर ही नहीं है तो इसलिए अव्यय क्योंकि व्यय होता है शरीर का ही अव्यय अपि रहित शरीर नहीं है इसलिए अपक्ष इत्यादि नहीं होगा अपक्ष अर्थात अपक्ष विपरिणाम समान नहीं है विपरिणाम परिणाम होना है वो तो अर्थात कम उम्र से भी होगा अधिक उम्र में भी होगा मनुष्य शरीर लेने से कितु अपक्षय कहा जाएगा जब वार्धक्य आरंभ होगा तब अपक्ष आरंभ होगा आँख को दिखेगा नहीं कान को सुने गाने दांत गिरने लगेंगे ये सब होगा तो वो भी एक विपरिणाम है किंतु वो विपरिणाम नाश की तरफ ले रहा है इसलिए उसको कहते हैं अहम मनुष्य इत्यादि प्रतीत है कथम निर्विकारे पूर्व पक्ष कहता है आप कहते हैं कि आप निर्विकार है निर्वध्य है अव्यय है किंतु अहम मनुष्य इस प्रकार की प्रतीतित आपको हो रहा है तो हो रहा है तो ये निर्विकार यह कैसे है? आप हो जाएंगे इस चेत सिद्धांत कहता है कि सा प्रतिति ही सुप्ति रजतादिव बाध्यवाद यह जो प्रतिति हो रही है यह बाध्य है बाध्य अतः जब तक हमको हमारा वास्तव स्वरूप का अनुभव नहीं आया तब तक हम मानते हैं कि हम ये देह है जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ तब तक वह सर्प को सत्य मान रहा है तब जब रज्जु का ज्ञान हुआ सर्प बाध्य हो गया इसी प्रकार कहते हैं साह प्रती अहम मनुष्य इत्यादि जो प्रतिति हो रही है वो प्रतिति सुक्ति रजता अधिपत इसमें सुक्ति रजता अधिपत में कैसा कहेंगे विग्रह रजत यदि सुक्ति रजत नव नव सब होता है सुक्ति रजते आगे रजते जैसे सुक्ति और रजत का जैसे ज्ञान होता है यह जो प्रतीति है वो बाध्य है और हम मनुष्य इस प्रकार की जो प्रतीति हो रही है ये बाध्य है प्रती कैसा जैसे सुप्ति के जैसा जैसे रजत के जैसा ऐसे है के में रजत किस रजत तो क्या समझते हैं ये सुख्तो रजतम सुप्ति में रजत है न सुक्ति तो में रजत जैसा वो बाध्य है ना सुक्तिश्च रजत रजत भी बाध हो जाएगा सुक्ति विवाद हो जाएगा नहीं, नहीं है तो कर्म तो धारा कैसा करेंगे तो कह रहे हैं सुप्त रजतम आदि आदि कह देने से सुप्त रजत जैसा इसी प्रकार की ये रज सर्प ये सब आदिपत से ले लिया जाएगा रज तो सर्पूत रजत आदिपत बाध्यत्वात ये बाध्य है अर्थात तो हम मनुष्य ये जो प्रतीति अज्ञान अवस्था में होती है यह जब हमारा वास्तव वो स्वरूप अनुभव होता है फिर ये प्रतीति नहीं रहती है वो जानता है हम शरीर नहीं है व्यवहार करेगा व्यवहार काल में कहेगा तो हम गया था हम देखा हम खाया किंतु जानता है ये बाध्य तो बाधित तो प्रत्यय तो व्यवहार के लिए शब्द कह रहा है ना हम कह दिया नाहम देवो सद्रूप तो ये कहते है नाहमती उत्तरार्धम नाहम उत्तरार्धम श्लोक से उत्तराधम व्याख्यातम पूर्व श्लोक पूर्व जो श्लोक हुआ उसमें व्याख्यान कर दिया गया पूर्व श्लोके इसमें समाज कैसे कहेंगे पूर्व पूर्व पूर्व पूर्व अस श्लोक पूर्व श्लोक और मत करेंगे जो पूर्व श्लोक है उसमें व्याख्यान कर दिया गया एवं उत्तरो आगे भी व्याख्यान करेंगे पुनरुत्तिष अगर पूर्व श्लोक में ये उत्तरार्थ कहा गया था फिर इस श्लोक में क्यों उसी का उत्तरार्थ कहते हैं कहते हैं ज्ञान प्रतिबंधक से बुद्धि मंद्य विपर्यादेर अर्थात ये ज्ञान का जो प्रतिबंधक होते है बुद्धिमानद्य विपर्य आदि कह दिया ये सब अति दृढ़ है ज्ञान का जो प्रतिबंध होगा क्या बुद्धिमान दिया बुद्धिमानद्य अर्थात विषय को जैसे निरपेक्ष रूपेण ग्रहण करना चाहिए बुद्धि अगर मंद होगा तो इस प्रकार की वो नहीं कर पाएगा जो कह देंगे उस पदार्थ को ग्रहण नहीं कर पाएगा क्योंकि बुद्धि अगर दृढ़ है विषय को ठीक समझ जाएगा लेकर के संस्कार करवाएगा बुद्धि अगर दृढ़ नहीं है अर्थात बुद्धि उतना विज्ञानमय को सब विकसित नहीं हुआ है उसी बात को दस बार कहेंगे तो भी नहीं होगा तो ये कहते हैं बुद्धिमान दे ग्रहण नहीं होगा पूर्व संस्कार बहुत बलवत है ये नूतन संस्कार ग्रहण नहीं हो रहा है इसको सब कहा जाता है बुद्धिमान अथवा कहीं विचार करने से उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है ऐसा तो ये वेदांत तो थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ ये तो ग्रहण हो जाता है किंतु तो इसका दृष्टांत तो देने से जैसे कहीं कहीं न्याय में जो कठिन पंक्ति विचार करते हैं तो ग्रहण नहीं होता है जैसे वहां को समझ में आ जाता है कि हाँ ये तो हमको ग्रहण नहीं हो रहा है यहां भी इसी प्रकार की लगता है कि हाँ हम देह नहीं ये तो ग्रहण हो जाता है मैं देह नहीं हूं तो समझ गया न्याय पंक्ति में जो समझ नहीं पाता है समझ जाता है कि मेरे को समझ में नहीं आता है यहाँ की तो समझता है कि मैं तो समझ जाता हूँ अंतर खाली इतना है वास्तविक समझ यहाँ नहीं रहा है कि तो समझ तो समझता है कि मैं तो समझ जाता हूँ अर्थात शब्द तो समझ गया अर्थ समझ में नहीं आ रहा है अर्थ कुछ नहीं घट रहा है मैं देह से भिन्न हूँ इस प्रकार के अर्थ देव में मतलब इस प्रकार की नहीं ले पा रहा है क्यूँ मैं देहो में ये तादाद में इतना दृढ़ है की ये बुद्धि मानदेय जिसको कहते हैं अर्थात विज्ञान में दृढ़ नहीं होने से ये विवेक नहीं कर पाएगा इसलिए कहते हैं जहाँ विज्ञानमय को सो दृढ़ नहीं है और बुद्धि दृढ़ नहीं है वहां विवेक नहीं रहेगा वो लोग नहीं कर पाएगा उसमें भयंकर आसक्ति करेगा ये कहते हैं बुद्धिमान जो आगे विपरीय विपर्य मिथ्या ज्ञान अर्थात सुनेगा कुछ समझ जाएगा कुछ अधिक ये भी क्यों कहते हैं संस्कार विपरीत तो संस्कार अगर दृढ़ रहेगा कुछ सुनने पर भी उसका वो मतलब उसका ग्रहण वो विपरीत रूपण कर लेगा ये ये भी दोष है बुद्धि जैसे बुद्धिमानदेय विपरीय और विषयासक्ति लक्षण ये तो है पंचदश मिनट आ गया प्रतिबंध वर्तमान वर्तमान हो विषयासक्ति लक्षण ये तो बड़ा प्रतिबंध है विषय में आसक्ति हो और आगे बुद्धिमानदेय बुद्धिमानदेय कुछ अगर बुद्धिमानदेय हो गया विषय को ठीक से ग्रहण नहीं करेगा न तो पुतर को करेगा पुत्र को अर्थात पदार्थ ऐसा है किंतु उसका संस्कार बलवत है जो ग्रहण किया होगा उसी को कहेगा ये ऐसा होना चाहिए ओके तो भाई ऐसा कैसा होगा नहीं नहीं ऐसा ही है हमने ऐसे सुना है यहाँ किसे सुना है कहते हैं हम मतलब तो पहले सुना था ये सब पुत्र को कहते हैं और आगे विपर्य दुराग्रह वहाँ कहते हैं वही होगा विपर्य कुछ ब्रह्म हुआ है हम ऐसे सुना था अथवा हमारा गुरु ऐसे कहे हैं तो इस प्रकार के ऐसे विपर्य में दुराग्रह उसको छोड़ना नहीं ये दुराग्रह हो गया हाँ आपको सुने थे किंतु तो अभी आप निरपेक्ष होकर के विचार करके देख लीजिए अगर वही ठीक लगता है तो ठीक है फिर लेकिन अगर दुराग्रह होता है तो फिर नूतन चीज ग्रहण नहीं होता है तो बुद्धिमान दिया विपर्य आदे दाढ़िया तो दाढ़िया तथा दृढ़ वो सब दृढ़ होने से बार बार कहा जाएगा ना होम देवो यद्रुप तो ये आशंकनिया असंकनिया पुनरुक्ति ही वाक्य का आरंभ में है पुनरुक्ति ही तो पुनरुक्ति ही ना आशंकनिया यहाँ पुनरुक्ति होता है ऐसा नहीं मानना चाहिए क्यों प्रतिबंधक दृढ़ है तो ये दृढ़ प्रतिबंधको को हटाने के लिए वही बात बार बार कहा जाएगा तो ये पच्चीस मास उच्चारण करेंगे देहु अगर ठीक है मैं पुनः कि ज्ञान इत यह ज्ञान किस प्रकार की अतः ज्ञान का स्वरूप किस प्रकार की हमको ज्ञान होगा जिसे यह हो ज्ञान का निराकरण होगा अभिज्ञान ज्ञान का स्वरूप तो आगे करते हैं अर्थात है तो हमारा वास्तव स्वरूप को कहने वाले वही ज्ञान है निरा मो निरासो निर्विकलो हम आतिकलो ना हम देहो यूपो देते बुधे ही निरामयो निर्विकल्पो जैसा है ऐसा हो जाएगा निरामय निराभास निर्विकल आततः अहम प्रथम चला जाएगा ओ हम अंतिम रख सकते हैं आततः अहम, अहम देहो न असद्रूपो देहो अहम न तो उत्तरार्द तो जैसे गया था इति ज्ञान बुध उच्यते अहम् पहले आ गया हम अहम् कहने से अहम् शब्द प्रत्येकाबन कौन होता है प्रत्येगा तो अहम शब्द का प्रत्येगात्मा ये जो प्रत्यत्म है निरामय निरामय आमय रोग तो अगर हम शरीर ही नहीं है तो फिर हमें रोग कहाँ आएगा तो कहते हैं निरामय अर्थात है। तीनों ही शरीर हमारा नहीं है तो नहीं है तो फिर कोई भी रोग हमें नहीं है रोग तो शरीर में ही होते हैं ये कामों क्रोध राग द्वेष जैसे सूक्ष्म शरीर में हो गए बात पीत कप इनका विषमता आ जाना ये स्थूल शरीर में हो गया अज्ञान ये कारण शरीर का हो गया अहम दृष्टि भावना अभिनवेश ये सब ज्ञान नहीं है करते ये तुम पदार्थ हाँ ये पदार्थ वा। ये वास्तव में ऐक्य को कहेगा ठीक है जैसे कहते हैं निर्विकल्प से कल्पना ही ना जैसे कहेंगे कि हमको घट का ज्ञान हुआ तो जो घट ये पट है क्या नहीं है क्यों घट में हमको क्या दिखा हम इसको तो क्यों पट नहीं कहेंगे तो कम तो दिखा कंप्रीवादी मूप दिखा कहते हैं यही विकल्प विकल्प अर्थात विरुद्ध कल्प तो अर्थात कल्प में धातु है कृपु सामर्थ्य अर्थात इसमें कुछ विरुद्ध सामर्थ्य दिख रहा है जो कि हमको पट से भिन्न करवा रहा है तो जब हम कहें निर्विकल्प अर्थात इससे भिन्न कुछ भी और है ही नहीं जो की इसको विकल्प करवा देगा पटत्व तो अगर हमको पता चलेगा तो वो घट का विकल्प करवा देगा देखिए ये जो सामने में है घट ये तो पटो नहीं है पट अलग है पटो का सामर्थ्य मतलब पटत्व तो का सामर्थ्य घटोत्व तो का सामर्थ्य अलग हो गया किंतु यहाँ कहते निर्विकल्प जिसमें विकल्प है ही नहीं तो फिर ये ऐक्य को ही लेगा ये तो केवल कौन पदार्थों को ले लेंगे तो जगत अलग रहेगा जब तक ऐक्य होकर के जगत उसमें अध्यस्त न आ जाए के वो केवल निर्विकल्प शब्द से ही लगता है क्योंकि ज्ञानम कहने से ये यह यहाँ पदार्थ शोधन तुम पदार्थ का शोधन नहीं करे ऐक्य कहने मतलब ज्ञान कहने से ऐक्य ज्ञान को ही ज्ञान दिया जाएगा और शब्द भी कहे हैं निर्विकल्प ज्ञान ज्ञान को तो ही ज्ञान तो दिया जाएगा ज्ञान यही निर्विकल्प शब्द कहता है ऐक्य ज्ञान जीव, का तो ना? जीव ब्रह्म का ऐक्य बोध हो करके अनात्मा पदार्थ अर्थात ब्रह्म भिन्न पदार्थ का अभाव कह देता है तो जब तक तो ऐक्य ज्ञान नहीं होगा फिर ये अभाव जगत का कैसे हो जाएगा केवल तुम पदार्थ शोधन तो से जगत का अभाव नहीं आ जाएगा यानी निर्विकल्प कहते अर्थात तो बाकी जगत है ही नहीं तो ये अर्थात ऐक्य ज्ञान के तो तो तो तो तो तो तो तो तो निर्विकल्प शब्द ही कहता है की ऐक्य ज्ञान होता है क्यूँकी अगर ऐक्य नहीं होगा जगत अध्यक्ष नहीं होगा तो निर्विकल्प शब्द व्यवहार नहीं हो पाएगा पदार्थ शोधन होने से निर्विकल्प व्यवहार नहीं हो पायेगा दो पदार्थ भी शोधन हो गए तुम पदार्थ भी शोधन हो गया तत्पदार्थ भी शोधन हो गया फिर निर्विकल्प कैसे हो जाएगा कहेंगे तुम अलग है तब तत् ये जगत का अधिष्ठान है ये तो तुम तो है, मैं हूँ मैं शुद्ध हूँ जगत का अधिष्ठान ब्रह्म ये भी शुद्ध है ये तो दो है ऐक्य होगा जगत मिथ्या निश्चय हो जाएगा तभी तो कहा जाएगा निर्विकल्प ठीक है मैं उस प्रकार देते हैं निर्विकल्प कल्पना ही ना निरामय आगे कहते हैं निराभास निराभास अच्छा निरामय अर्थात रोग नहीं है रोग शरीर में होते है तो तीनों शरीर से विलक्षण है निराभास आभा अर्थात तो विषय क्योंकि बुद्धि में वही जो आभाष आता है विषय का ही आभास बुद्धि में आ जाएगा है। कहते हैं निराभास अर्थात तो तो ये विषय नहीं बनता है विषय नहीं बनता है कहते हैं वृत्ति व्याप्ति होती है वृत्ति का विषय ब्रह्मा ब्रह्माकार वृत्ति होती है तो ब्रह्माकार वृत्ति होती है वृत्ति का व्याप्ति होती है किन्तु फल व्याप्ति नहीं होती है उसको लेकर के निराभास कर दिया जाए निर्विकल्प कोई विकल्प नहीं है अर्थात इससे भिन्न कोई पदार्थ ही नहीं है तो इससे भिन्न पदार्थ तो नहीं है तो अर्थात ऐक्य ज्ञान का ही है कल्पना कहेंगे कल्पना ही ना कल्पना अगर तो पटतत्व आ जाएगा तो फिर घटत के लिए कल्पना करवा दिया तो कल्पना करवा दिया कल्पना ही ना अर्थात तो विरुद्ध कल्पना नहीं करो मतलब होना अर्थात पदार्थ अगर एक होगा तभी तो दूसरों का कल्पना नहीं हो पाएगा तो, कल्पना ही कल्पना ही रहेगी तो इसलिए ऐक्य नहीं होने से कल्पना ही नहीं कर पाएंगे ऐक्य होगा तभी तो दूसरा नहीं रहेगा दूसरा रहेगा तो कल्पना क्योंकि द्वैत तो मात्र की कल्पना हुआ, तो कल्पना नहीं रहेगा तो द्वैत तो ही नहीं रहा अद्वैत तो निश्चय निर्विकल्प आगे और अहम मूल में अहम अहम आगे कहते आतत हो। आतत में धातु तनु तनु विस्तार है उसमें उसमें से प्रत्यु हो गया निष्ठा निष्ठा होने के बाद तन का नकार होगा अनुदात उपदेश तनोत्यादि नाम अनुराशि के लोगों को नकार लोक हो गया तो हो गया तो आंग उपर्ग पूर्व का विस्तार है व्यापक आता दात समी अर्थात व्यापक शब्द का अर्थ हो गया व्यापक ये सब हमारा स्वरूप हो गया तो व्यापक होगा व्यापक अर्थात परिचिन्न नहीं रहेगा तो परिचन्न नहीं रहेगा अर्थात ता ऐक्य ज्ञान होने के बाद अहम ऐसो दे अहम निकॉप ज्ञान कहा जाएगा किन के द्वारा बुधे ही बुधे ही अर्थात ज्ञानी भी बुधे ही बुध में क्या सूत्र लग जाएगा हाँ बुध भगवान पूर्व क्रीदन अर्थात आरंभ हुआ चतुर्थ सूत्र क्रीदन कैसे आरंभ हुआ प्रथम सूत्र क्रीदंत में ना तो कृत में कृत्य में धातु आगे होना युवक आगे नंदी नंदी न्यच आगे पधर कह एक पध में क्या समास समूप एक उपधा में जिसके एक उपधा में एक उपधाएगा तो कब प्रत्यय होगा ये बुध एक उपधा है है तो हुआ। तो एक हुआ क्या प्रत्यय हो जाएगा से से नहीं हो नहीं होगा होगा क्यों निषे कौन करेगा तो ये क्यों हो गया कत्य क्यों हुआ न न नो तो जैसे कित होने से विशेष किया ये पहले क जो प्रत्यय हुआ ये कित क्यों हुआ जैसे क कार हुआ होने से ज्ञापरी रह कह जो पूर्व कृदंत होता है प्रायश कर्ता अर्थ में होता है इसलिए बुद्ध अवगमन धातु से जो क हुआ अर्थात तो ये ज्ञान का कर्ता को कहा बुद्ध धातु का जो कर्ता होगा अर्थात ज्ञान तब तो बुध ही अर्थात तो ज्ञानी तो तो भी तो ज्ञानी ज्ञानी भी ज्ञानी बहुवचनों में से ज्ञानी भी ज्ञानियों के द्वारा टिका में अहम निराम निरामय सर्व रोग रहित सर्व वो मेरा रकम दिखता है मैं निरामय हूँ अमय रोग तो मैं निरामय अर्थात मेरे में कोई रोग नहीं निरामय में समाज कैसे कहेंगे रोग एक ही कहते निर्गत निर्गत आमयो पंचनी सर्व रोग रित मेरे में कोई रोग नहीं है क्योंकि रोग शरीर में होंगे हम वो वाला नहीं है निराभास निराभास वृत्ति व्याप्ती भी फलव्यापी शून्य तो वृत्ति व्याप्ति होती है किन्तु फल व्याप्ति नहीं होती है वृत्ति व्याप्ति फलव्याप्ति स्पष्ट है जैसे हम घट को सामने में देखते है तो देखने से कहते हैं कि हमको एक घटाकार वृद्धि हुई घटाकार वृद्धि अंतकरण की वृद्धि हुई और हमको पता चलता है कि ये घट है चला तो इसके लिए दृष्टांत तो देते हैं तो जैसे अंधकार में कोई पदार्थ है मान लीजिए अंधकार में एक, एक कोई बर्तन है वो बर्तन बर्तन के ऊपर और एक कपड़ा ढाका गया अभी हम वो कपड़ा को हटा देंगे और वो बर्तन दिख जाएगा क्यों नहीं दिखेगा अंधकार है तो हमको प्रकाश जलाना पड़ेगा तो यह जो कपड़ा को हटाए यह हम क्या किया बर्तन के ऊपर जो आवरण था वो आवरण को हटा दिया तो आवरण हट जाने से पदार्थ दिख जाना चाहिए किंतु नहीं दिखा क्यों नहीं दिखा ये जो बर्तन है ये क्या प्रकाश पदार्थ है ना वो अप्रकाश पदार्थ अप्रकाश पदार्थ उनसे दिखा नहीं तभी तो अभी अगर अप्रकाश पदार्थ है तो वहां से आवरण को भी हटाना पड़ेगा और प्रकाश को भी लाना पड़ेगा दो कार्यो करना पड़ेगा अगर मान लीजिए कि वहा दीप था और उसके ऊपर कुछ आवरण किया गया था अभी हम वो दीपों का ऊपर जो आवरण था हटा देंगे हट जाने से अभी फिर प्रकाश लाना पड़ेगा और नहीं लाना पड़ेगा क्यों ये जो दीप हो गया ये प्रकाश पदार्थ है तो सो प्रकाश है तो प्रकाश पदार्थ होने से हमको खाली आवरण हटाना पड़ा तो यहाँ दो कार्य हम करते हैं कि आवरण हटाते हैं और एक प्रकाश लाते हैं अर्थात तो प्रकाशक करते हैं ये जो तो आवरण हटाना कहते हैं यहाँ इसी प्रकार के सामने में घट है हमारा चक्षुज गया जा करके घट के साथ संबंध हो गया क्योंकि चक्षु तो जैसा पदार्थ है ये इंद्रिय गोलोक के माध्यम से निकल करके चक्षु इंद्रिय विषय देश पर्यत तो जाएगा तो इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष हुआ सन्निकर्ष होने से उसके माध्यम से ये इंद्रिय जाकर के वो इसको जो उसके ऊपर आवरण था आवरण को हटा दिया जैसे बर्तन के ऊपर वस्त्र का आवरण था हम हाथ से हटा दिए इसी प्रकार की यहाँ जो सामने में घटो था हमारा अंतकरण चक्षु के माध्यम से जाकर के उसके ऊपर आवरण था आवरण को हटा दिया यानी आवरण क्या था कहते अज्ञान हमको घट का ज्ञान घट देखने से पहले घट का ज्ञान नहीं था तो क्या था अज्ञान था यही अज्ञान ही घट को आवरण दिया था अभी हमारा इंद्रिय जाकर के इंद्रिय जाकर शनिकर्ष कर गया उसी को आधार करके अंतकरण चला गया इंद्रिय शनिकर्ष करने से अंतकरण गया तो क्योंकि अंतकरण इंद्रिय अलग अलग चीजें है इंद्रिय शनिकर्ष किया उसके आधार से अंतकरण चला गया जाकर के वहां अज्ञान को हटा दिया हटा देने से जो सामने में पदार्थ है घट वो जड़ पदार्थ है अप्रकाश है इसलिए वो स्वयं प्रकाशित तो नहीं हो जाएगा नहीं होने से अभी यह जो वृत्ति गया अंतःकरण गया इसको कहते हैं वृत्ति ये वृत्ति में चिराभास रहेगा यह चिराभास घट को प्रकाश करेगा तो अभी इसको कहा जाएगा प्रथमे अंतकरण वृत्ति जाकर के घट को का अज्ञान को हटाया इसको कहा जाएगा वृत्ति का संबंध वो घट के साथ हुआ प्रमेय जो भी हो घट हो पट हो पर्वत हो जो भी हो वृत्ति का संबंध प्रमेय के साथ होना इसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति या व्याप्ति का अर्थ संबंध तो वृत्ति तो का संबंध हुआ ये वृत्ति का संबंध हम क्यों माने क्या काम किया हुआ आवरण क्या था अज्ञान तो अज्ञान आवरण को हटाना यह वृत्ति का कार्य हुआ इसको कहा जाएगा वृत्ति व्याप्ति और वृत्ति के ऊपर चिदाभस है वो भी क्या करेगा विषय को प्रकाश करेगा इसको कहा जाएगा कि फल का संबंध वो जो चिदाभास हुआ वृत्ति में उसको फल कहा जाता है अब ये फल का संबंध घट के साथ होगा तो जब तक तो वो घट आवृत तो रहेगा अंधकार में मान लीजिए तब तो प्रकाश झलाने से भी घट दिख जाएगा क्या नहीं दिखेगा इसलिए वस्त्र को हटाना पड़ेगा प्रकाश को लाना पड़ेगा इसी प्रकार यहाँ भी वृत्ति जाकर के पहले वो अज्ञान आवरण को हटा देगा हटा देने से उसमें होने वाला चिदाभास विषय को प्रकाश करेगा तो वृत्ति भी घट के साथ संबंध होगा चिदाभास का भी संबंध होगा वृत्ति अज्ञान को हटाएगा और चिदाभासको प्रकाश करेगा तो वृत्ति का संबंध वृत्ति व्याप्ति चिदाभस हो गया फल फल का संबंध को कहेंगे फल व्याप्ति घट तो में वृत्ति व्याप् फल व्याप्ति दोनों होगा हाँ वेदांत तो में एक साथ होगा तो हो जैसे नयायिक लोग कहेंगे घट को देखा है तो अयम घट फिर बाद में कहेगा घटक ज्ञानवान अहम ये तो जो द्वितीय ज्ञान होगा उसको क्या कहेंगे को पहले अयम घट बाद में घटक ज्ञान अहम ऐसा दो ज्ञान आएगा अनुव्यवसाय ज्ञान अयम घट व्यवसाय ज्ञान और घट ज्ञानवान और हम अनुव्यवसाय ज्ञान वेदांति कहेंगे दोनों एक ही समय हो रहा है क्योंकि जिस समय में ये वृत्ति गया जाके स्पर्श किया उसके ऊपर तो चिदावास विद्यमान ही है तो ऐसा नहीं कि अगर प्रकाश पहले से जला हुआ है हम जैसे कपड़ा हटाएंगे ऐसे घट दिखेगा ना द्वितीय क्षण में दिखेगा उसी क्षेत्र में दिखेगा तो जैसे प्रकाश जला हुआ तो है तो वृत्ति के ऊपर तो चिदावास है ही तो जैसे अज्ञान हटेगा वो समान क्षण में हो जाएगा तो यहाँ घट जड़ पदार्थ है अप्रकाश है इसलिए यहाँ फल व्याप्ति भी मानते हैं क्यों अज्ञान हटने के बाद भी प्रकाशित तो नहीं होता है किंतु तो जो हमारा वास्तव स्वरूप है हम अभी हमारा अपना स्वरूप आवृत तो हुआ है कैसे हम मानते हैं हम परिचिन्न है हम ये है हम वो है ऐसा सब मानते हैं यह यही सब आवरण हमको करके रखा है अर्थात हमारा स्वरूप का आवरण किया है हम व्यापक असंग कुटस्थ होने पर भी ये सब हमको आवरण करके रखा है जब हम ये शास्त्र विचार करते करते ही आवरण हट गया तो जैसे ही आवरण हट गया तो ये जो आवरण करने वाले आवरण परिचे परिच्छेद आवरण करते हैं जैसे ही आवरण हट गया हम हम है इसमें और जानने के लिए और कुछ अधिक आवश्यक है अर्थात तो हम असंगहे है कुटस्थ है व्यापक है इस प्रकार की ये तो हमारा स्वभाव ही है अभी तक तो ये सब आवरण करके रखते हैं हम ये देह वाला है वो है ये है करते थे ये हट गया जैसे हट गया हम हम हैं इस प्रकार की तो कहते तो तो तो हैं कि ब्रह्म में अर्थात ये फल व्याप्ति नहीं होता है वृत्ति व्याप्ति तो होगा अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति होगी ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात परिच्छेद रहता तो। किस प्रकार की परिच्छेद का भान नहीं था किसका फल वो चिदाभाष को फल कहते हैं चिदाभाष ये जो प्रक्रिया हुआ ये जो यहाँ अंतकरण वृत्ति गया तो वृत्ति ये क्यों गया इसमें क्या लाभ आपका होगा तो कहते हैं विषय को प्रकाश करना है तो विषय प्रकाश किसके द्वारा हो जाएगा तो कहते हैं कि यही फल है अर्थात वृत्ति बनने का लाभ क्या है कहते हैं वृत्ति बनने का लाभ है उसमें चिदाभास जाएगा आगे जाकर के ज्ञान को हटाएगा विषय को प्रकाश करेगा तो इस दृष्टि से चिताभाष को फलो कर दिया जाए फल व्याप्ति नहीं है अर्थात तो स्वरूप ज्ञान का विषय में फल व्याप्ति नहीं है हम ही है वो व्यापक और फल से प्रकाश नहीं समझ सकते फल से चिताभाष तो को कहेगा निर्विकल्प निर्विकल्प के कल्पना न, कोई कल्पना नहीं है कल्पना नहीं अर्थात तो द्वैत तो नहीं है कुछ अर्थात ऐके ज्ञान हुआ जगत भी अध्यस्त हो गया इसलिए जगत का सत्ता ये व्यावहारिक नहीं रहा प्रतिभाषिक हो गया प्रातिभाषिक तो सत्ता को लेकर के द्वित तो हो जाएगा रज्जु और सर्प दो हो जाएंगे नहीं, नहीं होगा भिन्न सत्ता में द्वैत तो नहीं होगा आतत् आतत् तो, अर्थ व्यापक तो तो कह दिया व्यापक है अर्थात हम जो वास्तव है वो व्यापक है अर्थात कोई परिच्छेद नहीं है शब्द शब्द से से निराभास तो ये ये स्थिति कहने से भी यह मतलब तुम को ही ले लेगा ले आगे निराभास निर्विकल आतत ये तीन शब्द के द्वारा तथ्य तो आ जाएगा जा आत व्यापक कहिए तयेगा तो तो अर्थ जिसके तो द्वारा हो गया की ओर क्योंकि ज्ञानम कहते हैं ज्ञानो के ज्ञान को ही ज्ञान दे देगा ये श्लोक उच्चारण करेंगे मीरा नाम दे सद्रुप ज्ञान मित्र उज यहाँ तक ओम पूर्ण मद Must sure. you? नंदी को तो सूचना दे जाएंगे आज मैं भोजन में नहीं